तो विषम पितामा जी के मुख पर मुस्कान आ गई विषम पितामा जी ने कहा द्रौपदी तुम्हें कृष्ण लेकर आए बोले हाँ बाबा बोले कहाँ है बोले आपके सेवकों ने आने नहीं दिया तो विषम पितामा जी द्रौपद के संग बाहर गए तो काली कमल को उड़े भगवान लेटे थे तो विषम पितामा जी भगवान के चरणों में लोट करने लगे जैसे संपर्श किया तो भगवान ने माथे से कम्बल को हटाया तो द्रौपदी की चप्पल भगवान कृष्ण के सड़क के नीचे अब तो विषम पिता रहने लगे विषम पिता का प्रभु जिस भक्त के चप्पल आपके माथे के नीचे उसका तो कोई माल माका भी नहीं कर सकता पर भक्त तो मैं आपका भी हूं मैंने भी तो कहा या तो कल आपको अस्त्र उठाना पड़ेगा या तो पांच पांडवों को मरना पड़ेगा भगवान का देख बाबा मेरे तो माँ बाप का ठिकाना नहीं है कोई कहता है, देवकी का छोरा बोले नहीं नहीं नहीं यशोदा का छोरा कोई बोले नंद का छोरा बोले नहीं नहीं नहीं वसुदेव जी का छोरा तो हमारे तो माँ बाप का एक ठिकाना नहीं है पर मैं इतना जानता हूँ कि तेरी माँ का नाम गंगा है पिता का नाम संतानु है तेरा वचन पूर्ण होगा सवेरे मिलेंगे आप विषम पितामा जी ने सवेरे तो उधम मचा दिया धेर सेना का नाश कर रहेगे अरे भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन उठाओ बाण मारो बोले दादा है ले भगवान बोले दादा सेना को आधे के चक्कर में लगावाए तुझे दादा की पढ़ी तू नहीं तो मैं मारूँगा तो भगवान क्या किए रस कूद गए और चक्रा भगवान ने टूटे पही का ले लिया विष्णम पितामा जो धनुष्मान छोड़ दिया बोले तो प्रभु आज मुझे मुक्त कर दो और जिस समय भगवान कृष्ण विष्णम पितामा को मारने के लिए जा रहे थे उस समय भूमि काँप गई थी भूमि ने कहा कृष्ण तो झूठा है कि कृष्ण ने महाभारत जी उससे पहले क्या कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा केवल सारथी बनूँगा पर इसने तो अपने वचन को भुला दिया पर मुझे भी तो वचन दिया था मैं तेरा भार हल्का करूँगा तो ना जाने भार हल्का करेंगे नहीं करेंगे तो उस समय भगवान कृष्ण ने अपना पीताम्बर पीले रंग <coughs> का धरती पर फेंक दिया मानो भगवान का भक्त वो पीताम्बर बड़ी कठिन तपस्या करके रेशम का कीड़ा बना रेशम दिया और रेशम बनकर भगवान से लपेट गया तो मानो भक्त ने जाकर भूमि से कहा कि भूमि देवी चिंता मत करो अगर कृष्ण ने कहा है कि तेरा भार हल्का करेंगे तो करेंगे इस समय भगवान किसी और का भी भार हल्का करने जा रहे हैं किसका विषम जी का बिजो पिताम जी कहते प्रभु क्या वो झाँकी कुरुक्षेत्र के मैदान में एक हाथ में चाबुक और एक हाथ में घोड़ों के लगाम होती थी अब जब हवा चलती तो गुंगराले बाल भगवान के आंखों के सामने आ जाते थे तो चाबुक के लिए हाथ से भगवान क्या करते थे जब अपने बालों को संवारते थे क्या वो सुंदर भगवान की मोहिनी होती थी इतना सुंदर स्वरूप जैसे नही बादलों से चंद्रमा आते हैं मानो बादलों से चंद्रमा आ गए क्या वो झाँकी प्रभु मानो काम देव भी देकर मोहित हो जाए इतने खूबसूरत लगते थे आप उस समय जब आपके शरीर से पसीना बहता था अरे प्रभु क्या बात है मानो गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मंदा सिंधु कावरी नदियाँ पसीने की धारा में उस भूमि पर गिरती थी इसलिए मरने वाले भगवान के धाम को चले जाते थे आपको प्राप्त कर लेते थे प्रभु मैं कहाँ तक कहूँ जब मेरे तीखे बाण में अर्जुन पर चढ़ाता था वो आपको लगते थे आपके अंग से रथ की धाराएं मुंग के समान भेजी थी प्रभु जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आते ही आपने चारों ओर देखा आपने सबकी आयु को खत्म कर दिया था अपने नेत्रों से सबको मार दिया था प्रभु तभी मैं समझ गया था और तोर प्रभु आपके भक्त अर्जुन का यदि किसी को बाण लग जाता था वो सीधे परमधाम को चला जाता था भगवान ने कहा अच्छा तो मेरे भक्त में इतनी शक्ति आ गई जो परमधाम को भेज दे बोले प्रभु बाण तो अर्जुन का लगता था अर्जुन तो पीछे होते थे पर आप रथ चलाने वाले तो आगे होते थे आप के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख वे परम को चले जाते इस तरह से जो है फिर विषम जी ने कहा, कहा विषम पितामा जी कहते प्रभु वृंदावन के निधि वन के अंदर आप गोपियों के संग क्या रास लीला करते थे बताओ ब्रह्मचारी जी हैं और रास लीला के अंदर प्रवेश कर गए हैं क्या रास लीला करते थे आप मैं कहा तक प्रभु कहू प्रभु मेरी एक बेटी है और मैं अपनी कन्या का विवाह आपके संग करना चाहता हूँ बहुत समय से मेरे विचार था कि मेरी कन्या के लिए वर और घर अच्छा मिल जाए आज वर भी अच्छा है घर भी अच्छा है वर कौन कृष्ण घर ये दो वंशी लो पांडव लो बोले हम हमारे सामने तो बाबा बाल ब्रह्मचारी बनते थे बाबा ने विवाह भी कर लिया कन्या का जन्म भी हो गया अरे कौन है आपकी कन्या तो कौन है पिता भगवत सातवत पुंग वे विभूमि इतिमती ये बुद्धि बुद्धि रूपी मेरी कन्या का विवाह प्रभु मैं आपके संग करना चाहता हूँ बुद्धि जब कृष्ण के चरणों में सती हो जाएगी तो यहाँ तहा जाने वाली नहीं इस तरह से विषम पितामा जी ने घो भगवान की स्तुति करी भगवान को नमन करते हुए विषम पितामा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया जब विषम पितामा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया तो पान रोने लगे हे भगवान ने नेगा रो मत जो गति विषम पितामा प्राप्त की वे दूसरों को मिलना दुर्लभ है इसलिए शोक नहीं हर्ष करना चाहिए फिर देवताओं ने फूल की वर्षा करी अवसराए नाचने लगी देवताओं के बाजे बजने लगे और विषम पितामा जी ने परमधाम को प्राप्त कर लिया बोल भक्त वत्सल भगवान की जय भगवत गीता के आठवें अध्याय के पांचवें श्लोक में लिखा है भगवान कृष्ण कहते हैं जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्वर करते हुए शरीर का त्याग करता है वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है इसमें थोड़ी सी भी शक की बात नहीं है फिर आठवें छठे श्लोक में कहते हैं ये अर्जुन शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का सुमण करता है वे उस उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता हैगा तो जी ने तो भगवान का ध्यान किया भगवान में चिंतन लगाया इसलिए विषम पिताम जी को भगवान की प्राप्ति हो गई बोलो भक्त भगवान की जय इसी तरह से पाणव ने विषम पितामा जी का अंतिम संस्कार किया और भी जो अन्य जो युद्ध हम थे उन सब का हरिद्वार पर क्या हुआ अंतिम संस्कार हुआ तो एक बात दोहराते चलते ताकि लोगों के ये बात काम आ जाए शराद्ध के विषय में तो शराध जो है शराध वो पंद्रह बताए गए महाभारत के अनुसार और मनु समृद्धि में पचास पंद्रह ही शराध बताए गए हैं पूर्णिमा में किसका श्राद्ध होता है जो पूर्णिमा में मरता है क्योंकि तो श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा आती नहीं है इसलिए श्राद्ध से एक दिन पहले क्या आती है पूर्णिमा तो वो पूर्णिमा में उनका श्राद्ध होता है जो पूर्णिमा में संसार से चले जाते हैं तो श्राद्ध किससे चला श्राद्ध चला नीमी जी के